भय से अभय की ओर ओशो के प्रवचानशो का अभूतपूर्व संकलन ट्रैक अभय धर्म की मूल नित्ती जीवन थोड़ी देर को है सुबह हो गई तो जल्दी सांझ भी होगी जन्म हुआ तो मौत आने लगी ही तुम्हारे पास जन्म और मृत्यु के बीच में ज्यादा समय नहीं अत्यल्प काल है उसे सोए सोए मत बिता देना क्योंकि जो उसे सोए सोए बिता देता है वह जान ही नहीं पाता कि कौन था क्यों आया था जीवन के सारे रहस्यों से अपरिचित रह जाता है और प्राणों में सिवाय आंसुओं के अतृप्त आकांक्षाओं के असंतोष के विषाद के कुछ भी लेके न जा सकोगे जागा हुआ ही भरता है सोया हुआ खाली रह जाता है और जीवन इतना छोटा है कि अगर उद्दाम वेग से अगर महत्व संकल्प से अगर सारे जीवन को दांव पर लगा देने की आकांक्षा के बिना जागना चाह तो जाग ना पाओगे बहुत तो ऐसे भी हैं जो सोए सोए ही जागने का सपना देख लेते और समझा लेते हैं कि जाग गए सौ में से साधु सन्यासी जागने का सपना देख रहे हैं जागे नहीं क्योंकि जागने की जो प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया के लिए जितने जोर से जीवन को दांव पर लगा देने की जरूरत है वैसा साहस उनमें दिखाई नहीं पड़ता अक्सर तो ऐसा होता है कि साधु और सन्यासी भयभीत लोग होते हैं साहस के कारण सन्यासी नहीं होते संसार के भय के कारण सन्यासी हो जाते और संन्यास का भय से क्या संबंध हो सकता है इसके पहले कि हम सूत्रों में प्रवेश करें इस बात को ख्याल में ले लेना दुस्साहस चाहिए ऐसा साहस जो सब दावों पर लगा देने को तैयार हो जोखिम उठाने की हिम्मत चाहिए जुआरी का दिल चाहिए होशियारी से ना चल सकोगे इस रास्ते पर होशियार भटक जाते हैं ज्यादा समझदारी अंतता नासमझी सिद्ध होती है क्योंकि समझदार रत्ती रत्ती का हिसाब रखता है रत्ती रत्ती तो बचा लेता है लेकिन जीवन का सारा खजाना खो जाता है बूंद बूंद बचा लेता है सागर गंवा देता है कंकड़ पत्थर जुटाने में ही समय व्यतीत हो जाता है और सांझ आने में देर नहीं लगती सुबह हो गई तो सांझ होने लगी सूरज उगा नहीं कि डूबना शुरू हो जाता है पूरब से उठा नहीं की पश्चिम की तरफ यात्रा शुरू हो गई इसके पहले कि सूरज डूब जाए इसके पहले कि अंधेरा तुम्हें पकड़ ले और खुद को खोजना मुश्किल हो जाए और ऐसा बहुत बार हो चुका है इसलिए तुम्हें चेता देना जरूरी है अनेक अनेक बार तुमने सूरज देखा है सुबह देखी है और तुम्हारी जीवन की कथा पूरी भी नहीं हो पाती कब किसकी होती जमाना बड़े शौक से सुन रहा था हम ही सो गए दास्तां कहते कहते कभी पूरी भी नहीं होती दास्तां सभी बीच में ही मर जाते क्योंकि आकांक्षाएं अनंत हैं और समय सीमित थे जीवन की प्याली में इतनी आकांक्षाएं भरी नहीं जा सकती तो अगर खाली हाथ जाना हो तो सांसारिक का जीवन है अगर भरे हाथ जाना हो तो धार्मिक का जीवन है लेकिन धर्म का प्रारंभ साहस से होता है दुनिया में दो तरह के धार्मिक व्यक्ति हैं एक जो भय के कारण धार्मिक है चोरी नहीं कर सकते भय के कारण इसलिए अचोर है बेईमानी नहीं कर सकते पकड़े जाने के भय के कारण इसलिए ईमानदार है ये ईमानदारी कोई बहुत गहरी नहीं हो सकती इस ईमानदारी में बेईमानी छुपी है ये ईमानदारी ऊपर ऊपर है भीतर बेईमानी वास बनाए है झूठ नहीं बोलते क्योंकि पकड़े ना जाएं अधर्म नहीं करते क्योंकि पाप का भय है नर्क का भय है नर्क की लपटें दिखाई पड़ती और हाथ पर उनके शिथिल हो जाते दुनिया में अधिक लोग धार्मिक हैं भय के कारण दंड के कारण लेकिन जो भय के कारण धार्मिक है वो तो धार्मिक हो ही नहीं सकता उससे तो अधार्मिक बेहतर कम से कम भी तो नहीं महावीर ने अभय को धर्म की मूल भित्ति कहा है और है भी अभय धर्म की मूल भित्ति क्योंकि संसार को तो गवाना है और कुछ ऐसी खोज करनी जिसका हमें अभी पता भी नहीं ये साहस के बिना कैसे होगा जो सामने दिखाई पड़ता है उसे तो छोड़ना है और जो कभी दिखाई नहीं पड़ता सदा अदृश्य अदृश्यों की गहरी परतों में छिपा है रहस्यों की परतों में छिपा है उसे खोजना है समझदार कहता है हाथ की आधी भी भली दूर की पूरी रोटी से हाथ की आधी रोटी भली तो समझदार तो कहता है जो है उसे भोग लो चाहे उसमें कुछ भी ना हो लेकिन ऐसे दांव पे मत लगाओ क्योंकि कौन जानता है जिसके लिए तुम दांव पे लगा रहे हो वो है भी या नहीं जिस सत्य की जिस आत्मा की जिस परमात्मा की खोज पे निकलते हो किसने देखा इसलिए चारवाक कहते हैं ऋणम कृत्वा ग्रतम पिवेत पी लो घी ऋण लेके भी सामने तो है किस स्वर्ग के लिए छोड़ते हो ऋण ना भी चुके तो फिक्र मत करो लेकिन जो सामने हो उसे भोग लो धर्म का पहला कदम तब उठता है जब तुम देखते हो जो सामने है वो भोगने योग्य ही नहीं भोगा तो न भोगा तो सब बराबर है इसे भोग भी लिया तो क्या भोगा इसे पाके भी क्या मिलेगा हां इसे पाने में इसे भोगने में जो समय गया वो जीवन की संपदा गई महावीर ने तो आत्मा को नाम समय दिया है बड़ी महत्वपूर्ण बात है महावीर आत्मा को कहते हैं समय समय को गवाते हो तो आत्मा को गवाते हो समय को संभाल लिया तो आत्मा को संभाल लिया जैसे वस्तुएं स्थान घेरती वैसी आत्मा समय घेरती जैसे वस्तुएं बाहर घटती हैं क्षेत्र में वैसे आत्मा भीतर घटती है समय में आइंस्टीन शायद महावीर से राजी होता क्योंकि उसने भी पाया कि जीवन को बनाने वाले दो ही तत्व हैं टाइम और स्पेस समय और क्षेत्र क्षेत्र से वस्तुएं बनती हैं यह साफ है मनुष्य की चेतना कहां है क्षेत्र में तो कहीं नहीं बता सकते उंगली से इशारा हो सके नहीं बता सकते जहां भी हाथ रखोगे वहीं गलती हो जाएगी आदमी की आत्मा कहीं समय में है शरीर क्षेत्र में है आत्मा समय में वस्तुएं क्षेत्र में है घटनाएं समय में अगर तुम्हारा किसी से प्रेम हो जाए हो कोई पूछे कहां है प्रेम तो तुम क्या कहोगे तुम कहोगे प्रेम घटना है वस्तु नहीं जब तुम कहते हो प्रेम घटना है तो तुम यह कह रहे हो कि समय में है स्थान में नहीं इसलिए हम ये ना बता सकेंगे कहां है हम इतना ही कह सकते हैं कब घटा कहां से कोई संबंध भी नहीं कब किस घड़ी में किस मुहूर्त में समय को गमा सकते हैं हम छुद्र को इकट्ठा करने में छुद्र सामने और जो विराट है वो छिपा है इस छुद्र को इकट्ठा कर करके भी तो कुछ पाया नहीं जाता इसलिए महावीर कहते हैं इसे दांव पर लगा दो ये कचरा ही है इसको दांव पे लगाने में कुछ खो नहीं रहे हो और जो समय बच जाएगा जो शुद्ध समय बच जाएगा जिसको तुमने संसार में नहीं गमाया वही शुद्ध समय ध्यान बनता है संसार में न गमाया गया समय ध्यान है संसार की व्यस्तताओं में कलुषित न किया गया समय ध्यान है इसलिए महावीर के लिए ध्यान के लिए जो शब्द है वो है सामायिक वो समय से बना है महावीर बड़े वैज्ञानिक हैं उनकी शब्दावली में जो समय संसार में नहीं लगा है वही सामायिक महावीर के पास परमात्मा तो है नहीं कि कह दें कि परमात्मा में जो समय लगा है वो ध्यान नहीं जो संसार में नहीं लगा जो संसार से अछूता बच गया है जिसे संसार दूषित नहीं कर पाया जिस समय को संसार की कोई छाया नहीं पड़ी कुआरा है वही सामायिक जिसने समय को न बचाया और जिसने समय की शुद्धता न जानी जो सामायिक में न जिया वो आया भी वसंत में और पतझर में रहा जीवन का प्रसाद बरसता था लेकिन उसका पात्र उल्टा पड़ा रहा जीवन की अमृत सरिता बहती थी वो किनारे पर ही पीट किए खड़ा रहा कहीं और देखता रहा और प्यासा रहा और कंठ जलता रहा जिसमें तुम आज अपने को लगाए हो आज नहीं कल तुम पाओगे व्यर्थ है जो जितनी जल्दी पाले उतना उतना बोध उतनी बुद्धि उतनी समझ उसमें कुछ है जो मरते दम तक नहीं पाते मर के भी नहीं पाते कुछ है जो बुढ़ापा आते आते थोड़े चेतते इधर शरीर डगमगाने लगता है तो उधर आत्मा थोड़ी संभलती इधर रोग पकड़ने लगते हैं बीमारियां घर करने लगती हैं चोट पड़ती कुछ ख्याल आता कैसे जिंदगी गंवाती लेकिन जो और समझदार हैं वो भरी जवानी में जाग जाते जबकि सब तरफ लुभावना जगत था और सब तरफ आकर्षण थे उनको भी वो गहरी आंख से देख लेते हैं और उनके पीछे भी पाते हैं कुछ नहीं सिवाय मन के भ्रमों के अपनी ही कल्पनाओं अपने ही सपनों का जाल है अपने ही प्रक्षेपण है भरी जवानी में भी जाग जाते हैं जो और भी प्रगाढ़ है वो बचपन में ही जाग जाते हैं कहते हैं लाउसु पैदा ही हुआ जागा हुआ हुआ होगा क्योंकि उससे उल्टा तो हम देखते हैं लोग मर ही जाते हैं सोए सोए अगर जिंदगी भर लोग सोए सोए मर सकते हैं यह घटना घट गट सकती है एक अति पर तो दूसरी अति पर यह भी घट सकता है कि कोई पैदा होते से ही जाग जाए किसी को सुबह के सूरज में ही सांझ दिख जाए इधर दिया जला कि बुझने का ख्याल आ जाए जितनी तीव्र मेधा होती उतनी धार्मिक होती आज वे मेरे गान कहाँ हैं टूट गई मरकत की प्याली लुप्त हुई मदिरा की लाली मेरा व्याकुल मन बहलाने वाले अब सामान कहाँ हैं अब वे मेरे गान कहाँ हैं जगती के नीरस मरुथल पर हंसता था मैं जिनके बल पर चिर वसंत सेवित सपनों के मेरे वे उद्धान कहाँ हैं अब वे मेरे गान कहाँ हैं ऐसा कहीं तब न पता चले जब करने को कोई शक्ति हाथ में न रह जाए पता तो सभी को चलता है एक न एक दिन वे सब गीत जो गुनगुना गुनगुना के मन को समझाया था वे सब व्यर्थ सिद्ध होते पानी पर खींची गई लकीरें कि रेत पर किए गए हस्ताक्षर कि तुम बना भी नहीं पाते कि पुछ जाते हैं और मिट जाते कि कागज की नावें कि तुमने छोड़ी नहीं कि डूब जाती कि ताश के, के पत्तों के घर कि हवा का जरा सा झोंका और फिर उनकी कोई खोज खबर नहीं मिलती आज वे मेरे गान कहाँ हैं टूट गई मरकत की प्याली लुप्त हुई मदरा की लाली मेरा व्याकुल मन बहलाने वाले अब सामान कहाँ है अब वे मेरे गान कहाँ हैं लेकिन ये उस दिन याद ना आए जब आंखों में देखने की शक्ति भी ना बचे प्राणों में जागने की ऊर्जा भी ना बचे ये उस दिन याद ना आए जबकि पैर खड़े होने में असमर्थ हो जाएं, ये अभी याद आ जाए तो कुछ हो सकता है